कहते हैं कि भाई यदि आप कर्मकार को ही क्रिया के फल का आश्रय मानने लगोगे रीण प्रोक्षति में तो माना भी जाए क्योंकि बाद में उपयोग में आने वाला है लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज उपयोग हो गया उसको भी संस्कारित करना पड़ जाता है उसे संस्कार कहां रहेगा जो कर्मभूता वस्तु तो जल गया ना राख हो रहा है अब संस्कार कहाँ रहेगा उसका रीन प्रोक्षति है आपका क्रिया प्रोक्षण है उससे जो फल संस्कार री में रहेगा तेरी रहेगा होम किया हमने क्योंकि क्या कहा था उस मंत्र ने प्रस्तरम उसने ना, रह ना? अन्य उपयुक्ता प्रस्तरादीना होमे न उत्पाद्य संस्कारो नेश अन्य शुर हुआ था अन्यथा उपयुक्त माने में उपयोग मैंने काम उसका हो गया है जो प्रस्तराजी, जो को रखने के लिए बिछाया गया वो जो है, होम के वो होम का वो स्वाहा कर डालेंगे जल जाएगा वो जो जल गया जलाना ही एक संस्कार है उसका वो उस संस्कार कहा रहेगा अभी दर्व तो जल गए जब करवाक्य ना प्रस्तरम प्रहरम है कर्म कारक है ये जो प्रस्तर है है विशेष वो तो चल गए और संस्कार कारक है? हैं नष्ट हो तो गए अतएव क्रियाजन फल का आश्रय कर्म है ये संग ये तो व्याकरण संग बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ वेदों में क्रियाजन फलभूता जो संस्कारात्मक जो फल है उसका आश्रय कर्म कारक तो वो नहीं हो सकता किन्तु तो आत्मा मानना पड़ेगा के संस्कार तुम नास्ती हम पूर्व पक्षी कहेगा अरे उपयुक्त वस्तुओं को संस्कार नहीं है? जो उपयोग हो गया है जैसे जो दर्प वगैरह उसको कहीं ना कहीं चार फेंकना था जलाना था कुछ कुछ चीजों को फेंका जाता है कुछ को जलाया जाता है कुछ को नदी में बहा जाता है कुछ को पहाड़ में पेड़ों में डाला जाता है ऐसा अलग अलग है ना व्यवस्था उपयुक्त उपयुक्त कोटि में लेते ही नहीं है ऐसा किसने कहा? उपयुक्तेशु का तो मीमांसा का मूल सिद्धांत क्या कहता है भूत भावी उपयोगम च द्रव्यम संस्कार मरवी भूत द्रव्य और भावी द्रव्य दोनों प्रकार के द्रव्य संस्कार के योग्य होते हैं भूत तो मे उपयुक्त जो उपयोग हो चुका है और भावी मन भविष्य होने वाले हैं अतरादि कहा आपत्ति आएगा तत् ऐसे स्वर्ण क्या हमें करना पड़ेगा निराश्रय से संस्कार से अवस्थान अनुपत्ति है निराश्रय आश्रय रहित तो होकर संस्कार कहाँ करा रहेगा संस्कार को होना संभव नहीं है इसीलिए अनपत्ति प्रमाण के अवसर क्या हो गया आत्मा आश्रयतम कल्पनीयम आत्मा को उस आपूर्व का आश्रय मानना पड़ता है जब ऐसे मानना पड़ेगा तो व्री में भी होने वाला पूर्वों को मान लो सारे संस्कारों को सारे अपूर्वों को आपका में आश्रय मानना उचित है तद्वतु को दो तद्वत बने जैसे उपयुक्त द्रव्यों का जो संस्कार है वो आत्माशक्त है और जो भावी धर्म का भी संस्कार आत्माशत मान इसमें क्या दोष रह जाता है अर्थात तो कोई दोष नहीं होगा अब इसके बाद की के और पदार्थ जिस खन करना चाहते इसका नाम है ज्ञातता वो कहते हैं एक वाक्य लेते हैं जो हम लोग सब प्रयोग करते हैं ज्ञात घटो मया ज्ञातो घटो मया अभियान मया तृतीय करता ज्ञात प्रथमांत घट प्रथमान से घट का विशेषण ज्ञात है ज्ञात क्या है? घट का विशेषण है इसलिए विशेषण विशेष में रहेगा से हम क्या नहीं नाम का धर्म जो हमने जान लिया उस जानना जो क्रिया हो गई है उससे उत्पन्न धर्म विशेष मानते हैं जिसका नाम है ज्ञातथा वो क्या रहता है घट क्यों उसका विशेषण है ना वो ऐसा उनका कहना है लेकिन से धान कहता है कि नहीं हो सकता बहुत सारे आपत्तियां देगा ज्ञात घट बार्ञ प्रथम क्यों हुआ प्रथमांत है और घट प्रथमांत है क्यों हुआ है ये तो घट कर्म है घटम जाना है ना घट तो कर्म था वो तो प्रथमा कैसे हो गया तर्म उत्तर में जो तो है वो कर्म उक्त हो गया जब कर्म उक्त हुआ तो कर्मणी प्रथमा हो जाता है द्वितिया नहीं होगी अति में ज्ञाता और घट प्रथमान्त हो गए और उक्ति कर्मणी आदमी क्या हो गया कर्ता भी उक्त हो रहा है तो मैं कर्तनी में तृतीय हो गई इसी वजह से कर्त्य कर्णी हो तृतीया कर्तनी अर्थम तृतीय भक्ति हो तब कहते इसीलिए यह इस सब बात मन में रखना आप सब तब समझ में आई घटम अहम् जाना मित्र घटम अहम् जानावी घटम क्या है कर्म है किसका ज्ञान था ज्ञान रूपी क्रिया हुई है तो फल क्या है जानना त्यातता का आश्चर्य कौन है घट इसलिए घट को कर्म संज्ञा हो गया ऐसे कौन कहता है प्रभाकर निमांसक नहीं कुमार घट निमांसक मीमांसक भाट निमांसक ये बात मानते नहीं क्यों ज्ञान सब प्रकाश से ज्ञान दो ज्ञात का आश्रय घट कैसे हो जाएगा जड़ इससे पहले कह रहे प्रभाकरणाम चिन्हित फल से घटे अभाव ज्ञान चिन्हित फल जो है घट में कुछ भी हो नहीं मानते प्राभाकरण आम नए उन्हें मते ज्ञान चिन्हित फल का आश्रय कर्म संज्ञा हुआ ना घटम कर्म संज्ञा हुई है लेकिन भी क्या कहता है ज्ञान चिन्ह फल कुछ भी हम घट में नहीं मानते हैं तो फिर वहां खत्म तथा कथम कर्मत्व फिर कर्म संज्ञा कैसे हो गया खत्म घट का कर्म संज्ञा अगर घटम रूपन गया ना वो कैसे बन गया ये प्रश्न उठता है प्राभ कर्मत्व अनुसार कर्म नहीं होना चाहिए घटम हम जानक नहीं होना चाहिए क्योंकि जन फलाशन कर्मत्व व्याकरण कार्यक्रते हैं क्रियाजन फल हो गए यहां पर क्या है ज्ञान जानना जान रूपी क्रिया हुई उससे वस्तु तो ज्ञात हो गया ज्ञातत्व या ज्ञात तो फल है उसका आश्रय घट नहीं ज्यान को ज्यान तो नहीं मानते क्यों ज्ञान को ज्ञान क्रिया मानते नहीं, ज्ञान तो, तो सब प्रकाश है नाभा में ज्ञान सब प्रकाश है इसलिए उससे कोई आश्रय तो मान ही नहीं सकता हो, तो उनके मत में समस्या होगी घटम हम जान घटम कर्म संज्ञा नहीं हो कोई वाक्य नहीं प्रयोग कर, तो कर सकते प्रयोग कर सकते घटा प्रथम घटो ये प्रयोग कर सकता है घटमो हम जानो प्रयोग नहीं कर सकते आपत्ति तब कुमारी भट्ट नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है हमारे मत में तो हो सकता है ना हम भी तो है और हम तो भेदा भेदवादी -भेड़ है हम ज्ञात तौर पर फल मानते ज्ञान का और वो ज्ञात तौर पर फल कहां है घटमे है अत घटम हो गया अतएव भाटे इसलिए के रहेगा अत ज्ञान जन्य फल हो गया ज्ञातता उसका आश्रय हो गया घट अत कर्म जन फलाश्रतम आ गया घट में अतः घट की कर्म संज्ञा हो जाएगी तो द्वितीय विभक्ति हो गया ऐसा कौन दे रहे व्यवस्था कुमार तब उनके भी हम समस्या खड़ी कर देंगे निका वार्ता समस्या होगी तो पर इस में हो तो का में घट होएगा, तो भविष्य का बन रहा है ना घट कर्म तो उस कर्म की ये संज्ञा कैसे होगा फिर भावी घट में विनष्ट घट है अवघर्धाम नहीं, नहीं है उस घट में कर्म संज्ञा कैसे होगा विनष्ट घटम जाना नष्ट हो गया घटकों में जानता हूं वहां कर्म संज्ञा कैसे होगा? घटम उत्पादी घटकों में उत्पादन करूंगा भावी है वहां भी घट कर्म संज्ञा हो नहीं हो रहा है तो अतीत और अनागत जो विषय हमारे सामने विद्यमान ही नहीं है उनमें क्या धर्म कहां जाके बैठेगा जो विषय हो तो मैं क्या बैठेगा जाति व्यक्ति के बिना कहां टिकेगा मनुष्यत्व तो हमारे तो नहीं रहे मनुष्य हो तो मनुष्यत्व रहेगा उसमें घट हो तो उसमें ज्ञातता रहेगी और घट ही नहीं है अतीत घट नहीं है भावी घट अभी नहीं हुआ है के लिए व्यवस्था दे रहे हैं तो वर्तमान घट में घट सकता है ज्ञातता सामने घटे उसमें अंदर रहेगी वर्तमान घट में ही ज्ञात रूपी धर्म को आप मान सकते हो इन अतीत घट में और भावी घटों में ज्ञात रूपी धर्म कहा रहेगा जब वो अतीत घट भी नहीं है भावी घट भी नहीं है यह व्यवस्था इसलिए आपको तो उचित नहीं है अधिक घट गत, अनाग घटो में ज्ञात का विचार हो जाता है तब पूर्व पक्ष कर भी भावी घट में भी घटित जाति तो है तो ज्ञातता जो हम मानेंगे, मानें मानेंगे? मानेंगे वो घट में ही मानेंगे फिर कहा मानेंगे घटत्व मानेंगे वो ज्ञात घटत्व में है और घट में होने से घटम जाने व्यवहार हो जाएगा क्या विशिष्ट समवाय सम्बन्ध ही है तो इस तरह से तो जाति मान लूंगा और जाति तो अतीत अनागर सर्वत्र वर्तमान है। दकार होनी चाहिए वर्तमान दो दकार होने के ना तो हो गया है दोषोष है ना अनु वर्तमान एकदरी को अदोष नहीं प्रश्न कथम फिर व्यक्ति में क्या कहा से आ गया यदि जाति में जाता है घटो तो से जाति में जातने मान लिया इसका मतलब तो घट में ज्ञात कहा चला गया तब कहता है तय और अभेदात हम जो जाती और व्यक्ति में अभेद मानते हैं ना इसे परिचित किया था ना मेमांसकों ने कहा था भेदा भेदवादी है ना ये लोग गुण और द्रव्य कैसे हैं भिन्न भी है अभिन्न भी है जाति और द्रव्य भी व्यक्ति भी भिन्न भी है अभिन्न भी है तो जब हमें घटत्व में रहने वाले व्यक्तता को घट में देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे घटत और घट का अभेद पक्ष ले लेंगे अत्य जो घटत्व में थी व्यक्तता वो घट में पहुंच गई अभेदत्ता अत घट में जाना व्यवहार कर सकता हूँ अभेर की चेत न ऐसा मत कहो क्यों क्योंकि भेद से आप विद्यमान भेद भी तो आपके पक्ष में है ना भिन्न भी, भी तो है वो दोनों भिन्न दृष्टिया जब हम देखेंगे तब घट तो मेरा घट में कैसे आ जा जाएगी भिन्न तो पक्ष है कि आपके मत में केवल अभेर पक्ष तो नहीं है ना दोनों तो तो के बीच में भेदा भेद पक्ष है अभेयर पक्ष में तो ठीक है चला भी जाता लेकिन उस समय भेद भी तो रहता है अभेद काल में भी कैसे चला जाएगा यदि चेहते भेदेदोषि चेदा भेद पक्ष में भी कोई दोष नहीं रहेगा तब कहते क्यों नहीं दोष रहेगा भेदा भेद में भी चला जाता है तो भेदा भेद पक्ष में भी ज्ञातता जो है जाति से व्यक्ति में चला जाएगा तो कोई दोष नहीं ने से कैसे कर सकते हो समस्या हम दिखा देंगे आपको तो हाथ हो जा रहा है रसने करता क्या हमेशा गुण को ग्रहण करता है है ना अब गुण में आ गया ज्ञातता और उसका भेदा भेद किसके साथ है द्रव्य में तो द्रव्य में भी ज्ञातता तो चली जाएगी तो द्रव्य का भी हो जाएगा नहीं हुआ नहीं होगा यह समस्या है आपके सामने और क्या रसनेन्द्र से द्रव्य का ज्ञान मानते हो है। उसने गंधकर कहां है जाति आदि अन्दे और रहने वाले पदार्थों में ज्ञातता मानने से तद व्यक्तियों में भी ज्ञापता पहुंच जाए से मानोगे तो आपत्ति है रसने रस ज्ञान मात्र नहीं हुआ रसनेन्द्र के तरह क्या होता है रस ज्ञान मात्र से भी आश्रय से ज्ञात तो, तो, तो प्रसंगा तो क्या हो जाएगा उसका आश्रय का भी उसका आश्रय कौन है रस रस का आश्रय द्रव्य वो भी हो जाएगा से इतना ही नहीं अंधे को विरूप हो जाएगा अंधा वस्तु को छू दिया तो देखा वो अस्थि ग्रहण हो गया अस्थि ग्रहण होने से सत्ता ज्ञान हो गया उसको सत्ता जाटिका ज्ञान हो गया और जट से विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान भी उसको हो जाएगा तो सत्ता ज्ञान तो मात्रेण जातियंद रूप ज्ञान प्रसंग सत्ता ज्ञान हो गया उत्तरी मात्र से क्या हो जाएगा जात्यंद जन्म से जो अंधा माँ के गर्भ से जो अंधा है बाहर आगे कभी कुछ देखा ही नहीं है नहीं तो आपका जब बाहर आ गया बाद में आठ उम्र दस उम्र बीस उम्र में कोई अंधा हो जाए तो आपका स्मृति कर है अनुभव रूपों का स्मृति हो सकती है इसे विशेषण जात से अभी जो जन्मदान है वो भी व्यक्ति को रूप ज्ञान होने लग जाएगा क्योंकि तो सत्ता का ज्ञान हो गया तो सत्ता में ज्ञातता आ गई या सत्यता में ज्ञात आ गई उसका भेदा भेद कहाँ है रूप में हम चांद के रूप को लेंगे अभी सत्ता के तो गुण में भी तो है नावी गुण कर्म इन सत्ता रहती है और सत्ता युद्ध रूप ज्ञान हो जाएगा और जात को रूप ज्ञान कैसे होगा जिन आपके अनुसार हो जाना चाहिए व्यक्ति को भी सत्ता का ज्ञान तो होने को में कोई रोक नहीं सकता अस्ति ऐसे किसी भी चीज को ग्रहण करके बोल सकता है अस्ति का ज्ञान हुआ तो सत्ता का ज्ञान हो गया तो जाती, जाती जो सत्ता वो सत्ता का ज्ञान हो गया सत्ता का ज्ञान हो गया तो उसे ज्ञातता आ गई और वह सत्ता में आई हुई है वो भेदावेद पक्ष में रूप में चला जाएगा तो रूप भी ज्ञात हो गया फिर अज्ञात को भी रूप का ज्ञान होना चाहिए आपत्ति है रूप ज्ञान ज्ञातता नियम रिक हार गया पहले ठीक है चलो हम तो ज्ञातता की आधार विषय की व्यवस्था दे रहे थे ज्ञात घट है और वो अज्ञात है ऐसे कर ज्ञात और अज्ञात भेद हम ज्ञातता और धर्म को लेकर के व्यवस्था दे रहे थे जिसमें ज्ञात धर्म है वो ज्ञात है जिसमें ज्ञात धर्म नहीं हुआ है वो अज्ञात है व्यवस्था में दे रहा था विषय की अरे आप हमारे ज्ञातता को खंडन कर दिए आपत्तियां देकर के फिर आप विषय की व्यवस्था कैसे करोगे ज्ञान में पूर्व पक्षी से पूछता है चलो ज्ञातता को तुम स्वीकार नहीं करो ज्ञानता अन्य ज्ञाता न स्वीकार करने से ज्ञान से विषय नियम कथम ज्ञान के विषयगत नियम ये ज्ञान का विषय है ज्ञान का विषय नहीं है ये हमने इसको जाना इसको नहीं जाना व्यवस्था कैसे होगा ये चेत कहते, तुम कैसे व्यवस्था करते रहे बताओ घट में ज्ञातता है पठ में ज्ञातता नहीं है किस किसान आपने व्यवस्था क्या आधार है आपके, आपके पास व्यवस्था का अनुभव आधार पर ना अनुभव के आधार का मतलब इंद्रियों क्या है? इंद्रियों के आधार पर हुआ इंद्रियों का विषय घट हुआ तो आपने कहा इसमें ज्ञातता है और इंद्रियों का विषय पट नहीं है इसलिए पटन में ज्ञातता नहीं है कह दिया तो इंद्रिया व्यवस्था पर ना कोई ज्ञात व्यवस्थापक नहीं हुआ इंद्रियों ने जिसको ग्रहण किया हम भी कहेंगे फिर जिसको नहीं ग्रहण करता है वो ज्ञान का विषय होता है जिसका कर रहे हैं। वो का विषय नहीं है। है। तो ज्ञान की सामग्री से व्यवस्था हो सकती है क्योंकि तुम्हारे यहां ज्ञात और अज्ञात की व्यवस्था में कौन किया सामग्री नहीं करा ना फिर बीच ज्ञात से क्यों फसा रहे हो फातु का ज्ञान की विषयों में भेद की व्यवस्था देने के लिए आपने क्या किया ज्ञाता को माना और हम कहते हैं और वह ज्ञाता किसके देने फिर इंद्रियों के अधीन तो ज्ञान के भेद व्यवस्था के लिए इंद्रियों की जरूरत है और इंद्रियों ने भी अकेला नहीं कर पाया और ज्ञाता का आश्रय लेकर करेगा इतनी अधिक कल्पना करने की जरूरत है सीधे को ज्ञान का विषयगत भेद जो है इंद्रिया ही कर देती है क्योंकि आपको तो भी ज्ञातता में भेद लाने के लिए अंत में इंद्रियों के सहारा लेना पड़ा कि हम प्रश्न डाल रहे हैं आपसे क्या प्रश्न डाल रहे हैं ये ज्ञापता ज्ञातता के बारे में भी हम आपसे पूछते हैं वह घट रूपी आश्रय में है पटरुपये आश्रम में नहीं है इसमें क्या नियम तुम कैसे नियम बनाओगे तब कहेगा कारण महिम न से कहता है कारण सामग्री है ज्ञान की सामग्री इंद्रिया वगैरह इनसे व्यवस्था में करूंगा समा समाधि फिर तो विषयगत भेद भेदे इंद्रियों से क्यों नहीं करते हो विषय ज्ञात है या अज्ञात है? तय कर दिया बीच में ज्ञातता और ज्ञात धर्म अधिक अतान पदार्थ मानने कोई जरूरत नहीं उसके बिना ही केवल कारण सामग्रियों के आधार पर ही विषयगत भेद व्यवस्था हो जाता है समझ समाज आप इसके बाद एक और प्रश्न उठता है विशिष्टता नाम चीज पदार्थ मानते ही मान विशिष्टता पदार्थ लिया था, ज्ञातता के समय विशिष्टता भी निराकर्त हो जाती है एक विशिष्टता निराकृता क्यों क्योंकि तदुत्पादकमग्री विजातीज्ञानोत्पत क्योंकि कारण ज्ञान के सामग्रियों सामग्री होती हैदुत्म ज्ञान ज्ञान के उत्पाद सामग्रियों के द्वारा ही विजाती ज्ञान उत्पत्तों एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान की विलक्षणता की सिद्धि हो सकती है तो विशिष्ट का क्यों मानना चाक्षुष गट, गट हो जाएगा व्यवस्था तो यह घट कहर मैंने सुना ही है देखा नहीं वो और घट के क्यौर मैंने देखा है सुना नहीं इंद्रियों के द्वारा घटो भेद हो सकता है ना क्योंकि ज्ञान के सामग्रियों में इतनी क्षमता है की वे अपने आप अलग अलग वस्तु ग्रहण कर सकते हैं तो बीच में एक अलग धर्म को क्यों मानने के उसे विशिष्टता नाम का पदार्थ मानना पड़ेगा इसीलिए ऐसे अपेक्षा नहीं क्योंकि क्योंकि विशेषता के बिना सामग्री की विचित्रता ही दुर्घट है ऐसा भी नहीं कहना रहा पूर्व पक्ष कह सकता है वैलक्षण्य अभावे वै जात्यम विषय में ये विशिष्टता नाम का चीज विषय का विलक्षण अभाव है विषय में विशिष्टता के बिना सामग्री की विचित्रता दुर्घट है सामग्री में विचित्रता दुर्घट है ऐसा नहीं कहना यदि ऐसा करने लगभग समस्या क्या खड़ा कर रहे देखो क्योंकि विषय की विलक्षणता के बिना ज्ञान का विलक्षण यदि नहीं मानोगे फिर तो तीनों में समस्या खड़ी हो जाएगी विधम रह ज्ञान आपके पास अनुभव होगा तो विधम्भ रहोगे भ्रांति में भी ही होता है स्मृति में भी इधम रस्तम यह क्या विशिष्टता करेंगे घट है ना विशेषता तो तीनों में एक ही नहीं कर रही है विशेषता ने इन तीनों ज्ञान का विषय भेद किया एक विषय यथार्थ है दूसरा है, तीसरा अनुवाद अनुभव का अनुवाद स्मृति में इनमें विषय तो तीनों में एक है और विशिष्टता भी उसमें एक है तो भेद कहां से हो रहा है लेकिन भिन्न तीनों भेद भिन भिन एक है, एक भ्रांती है, एक है, है, है। है? स्मृति अब विशिष्टता क्या कर रही है? तो विशिष्टता को मानने से क्या फायदा हुआ इस थारे? जब वो इनके फर्कों को सिद्धि नहीं कर पा रहा है एक विषय दूसरे विषय में फ्रक सिद्ध करने के लिए विशिष्टता तो को अपने वह विशिष्टता यहां पर जो कोई विशेषता को पैदा नहीं कर पा रहा है तीनों का स्वरूप एक है वे कह रहे हैं विलक्षणता के बिना ज्ञानों को विलक्षण न मानने पर समान विषिक होने के कारण अनुभव और स्मृति को क्या मानना पड़ेगा दोनों का समान मानना पड़ जाएगा अनुभव स्मृति और प्रसंगात भ्रांति भी लेना पड़े अनुभव स्मृति भ्रांति नाम वही जात भाव प्रसंगात विलक्षणता ही रह जाएगा तो विषय समान है विशिष्टता नाम का धर्म जो आप कल्पना कर रहे हो वो भी समान तो विशिष्ट घट है तो तीनों में ही मामला बराबर दिख रहा है तो विशेषता भी कोई अंतर नहीं कर रहा है तो क्या इन विषय में कोई अंतर ही नहीं है ज्ञानों में भी अंतर ही नहीं है क्या अंतर तो है इसीलिए विशिष्टता को मानने से कोई फायदा ही नहीं हुआ ऐसे स्थलों में तो मानने की क्या जरूरत है उसको बल्कि उच्च ढूंढो जिसके आधार पर इन तीनों में भेद हो जाए अधिक विषय स्मृत प्रमाणा यदि कहोगे नहीं इसमें कुछ और विचित्रता है इसके विलक्षण अधिक विशेषता है अधिक कुछ विषयता का कल्पना करोगे अनुभव और स्मृति में अंतर करने के लिए वह नहीं हो सकता क्योंकि स्मृति भी अतिरिक्त हो गया ना फिर अनुभव से बिन विषय वाला यदि हो जाएगा तो स्मृति को प्रमाण मानना पड़ेगा अभी हम स्मृति को प्रमाण नहीं मानते अनुभव को प्रमाण मानते है ना इसलिए स्मृति को अलग गिन है ज्ञानम जीव अनुभव स्मृति अलग कर दिया उसको तो स्मृति कैसी है अनुभव से जन्म है अनुभव को अनुवाद करती है जो जो अनुभव में था उतना ही होगा या उसे थोड़ा कम ही होगा स्मृति में उसे ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता ना फिर स्मृति कहा रह जाए ज्यादा हो जाए फिर एक अलग प्रमाणिक ज्ञान मानना पड़ जाएगा कि तो स्मृति को हम अनुवाद मानते हैं अनुभव का जो विषय था उसी का पुनर्कथन हो रहा है इसे उसको अनुवाद कहते हैं और अनुवाद कभी प्रामाणिक नहीं होता उसका मूल जो अनुभव है वो प्रामाणिक है अनुवाद स्मृति प्रामाणिक नहीं है और ये आप कहोगे नहीं भेद करने अन्य अन्या विशिष्टता अनागेश भी अवस्थान दुर्घटन से एक और बड़ी आपत्ति दूसरी यह है जिस विशिष्टता को आप मान रहे हो सामने दिखाई देख भावी घट के अतीत विशिष्टता कैसे रहेगी अतित अनाव घटो में ज्ञातता नहीं रहेगी वैसे हम कहते हैं यहां पर भी अतीत और घटों में विशिष्टता कैसे टिकेगी निराश्रय आश्रय अभा अतएव विशिष्टता नाम का प्रत्येक पदार्थ मानना उचित नहीं है ये स्थापित कर दिया और कहते विषय-विषयी भाव संबंध मानता है विषय भाव एक संबंध कल्पना करता है लेकिन वह संबंध भी नहीं हो सकता यही सारा खंडन आपको विस्तार रूप में चित्सुकी मिलेगा ये बीज बोलते हैं संक्षेप में उसको वो हम हाँ विस्तार करते हैं इसलिए कहते है कई बार जो चित्सुकी का ये नर्सरी है नर्सरी समझते है ना नर्सरी क्या होता है वहां छोटा पौधा हो गया जाता है केवल और वो पौधा दूसरे जगह जाकर के पेड़ बनता है वही कहते हैं वैसे ही नर्सरी जैसे यहाँ पर तर्कों का बीज बोया और छोटे छोटे पौधा बना दी उसको वेदांत में जाकर बड़ा बड़ा पेड़ हो गया विशाल हो गया तर्क सब विषय विषयी भाव विषय विषयी भाव पदार्थांतरदान एक इन पूर्वक तर्कों के द्वारा ही विषय भाव रूपा संबंध निरस्ता विषय विषय भाव रूपा जो संबंध मानते हैं प्रतिपादित प्रतिपादक भाव निरूप निरूपक भाव इत्यादि अनेकों संबंधित कल्पनाएं जो किया जाता है अलग अलग शब्दों से वह बिल्कुल गलत है वह जरूरत नहीं क्यों तन के नीव ज्ञानार्थ नियम उपत्ति उप है क्योंकि उसके जो नियामक विषय और विषयी भाव के नियम कौन है जो सामग्रियां है वो सामग्रियों के ही द्वारा ज्ञान और अर्थ के बीच में नियम की व्यवस्था हो सकता है ज्ञान और अर्थ में विषय का बीच में नियम व्यवस्था बन सकती है इसलिए बनाते भी के, के क्या करते हैं यो गुणो ये ग्राह्य ते नहीं ग्राह्य ये सब नियम क्या है ज्ञान का विषय के साथ तो नियम कर रहे हैं आप और किसके आधार पर नियम बना रहे हो इंद्रियों को लेकर के जिस इंद्रिय के द्वारा भी हो जाएगा ही ज्ञान और विषय चीजों का बन सकता है अलग से विषय-विषय भाव संबंध कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रसिद्ध समय संबंध से ही वस्तुओं का ज्ञान विषय का हो जाएगा एवं सानिध्यादियों निराकर इत्यादि अनेक और पदार्थ मानते हैं लोग उनका भी जो है निराश कर देना चाहिए आप बहुत ही मुख्य चीज आता है सादृश से पदार्थांतर तो निराश सादृश्यता एक पदार्थांतर बांधते हैं लोग लोग व्यवहार में भी होता है इसके जैसा वो है उसके जैसा यह है व्यवहार हो जाता है तो सादृशता का व्यवहार तो दुनिया में अत्यंत प्रसिद्ध है कालिदास का मुख्य ग्रंथ पूरा रघुवंश सादृश्य पर टिका हुआ है उपमा अकालिदास बराबर को उपमा दे नहीं सका आज तक दुनिया में इतनी उपमाए कल्पना कर दी इतनी कल्पना कर दी हद कर दिया उसको उसके बाद आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ उसको काट के नया कोई उपमा देते दे। हुआ ही नहीं कोई उसी को अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं लेकिन उसके बढ़कर कोई आप तक को उपमा दे नहीं सका ऐसी दिव्य दिव्य कल्पना उसकी है गजब पक्षियाँ उड़ के आ रहे हैं तोरण बनता हुआ है तोरण होता है न पक्षी आते भी ऐसे आप देखते हैं झुंड झुंड आता है ना तोरण जैसे दिखते हैं राजा आ रहा है। राजा से जा रहा है तो योग जा रहे हैं ना पक्षिया लगता है तोरण बनते जा रहे हैं स्वागत में राजा की कैसे कल्पना है पेड़ झूल रहे तो लगता है राजा को हवा दे रहे हैं पंखे है पेड़ सब जब राजा वसठ किया जाता है ना दीदी उस समय की प्रथम सर्ग का ही रघुवंश के प्रथम सर्ग में दिया हुआ है चीज एक से एक है तो आप उस सादृश को मानते नहीं है कि लोग वैशेषिक लोग क्या बात है खंडन कर रहे थे क्यों नहीं मान रहे हम लोग उसका कारण बता रहे अस्तुत रही सादृश हम पदार्थ न माना भावा कहे ठीक है ये सब नहीं मानते हो लेकिन शादी श्रम को पदार्थ तो मानो ना दुनिया में सुप्रसिद्ध है जो कहते तो नहीं ऐसे मान में कोई प्रमाण नहीं है हम कहते दुनिया मान ले उतने से हम मानने वाले नहीं है हम तो प्रमाणों के अधीन कसौटी कसते हैं और जब प्रमाणों में खरे उतरे उसको हम पदार्थ मानते हैं पदार हम प्रमाण से कट जावे उसको पदार्थ मानने को तैयार नहीं कहते व्यवहार से बड़ा कोई प्रमाण है सब लोग व्यवहार कर क्योंकि हम कहा हमारा कहना है अवयवों की सादृश्यता आदि को ले सामान्य मैं समान भाव यहाँ पर लेना है सामान्य जाति नहीं लेना समाना समान पदार्थों में विद्यमान अवयवों की सादृश्यता को लेकर के हम सादृशता व्यवहार कर लेंगे गोल था ओ चंद्रमा भी गोल है गोरा वहां पीछे काला दिखता है हांगकॉग पर काले तो ही है तो चंद्रमुखी बोल दिया चंद्र के सदृश मुख वाली इसलिए कहते कि देखो कि ये जो बोल रहे सामान्यादि संबंध तेरा सामान्य अवयवादियों की समानता को लेकर के ही तार संबंध को स्वीकार करते हुए ही हम सादृशता का व्यवहार कर लेंगे उपपन्न है वो खत्म तरी सामान्य सादृश व्यवहार लेकिन समस्या होते हैं जहाँ अवयव नहीं है उनमें कैसे होगा जैसा गोत्र जाती है वैसा अश्वत्व भी जाती है और कैसे होगा यथा गोत्र तथा अश्वत्व गोत्वद गोतवद अश्वत्वम कैसे हुआ वहां तो अवय भय नहीं ना अधिकाधिक क्योंकि सादिश का लक्षण क्या क्या वहां साजिश लक्षण क्या करते लोग तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मवत्तम वह उससे भिन्न और सिर्फ भूयो धर्म क्या है अवयवादी की सादृश्यता अधिक सदी जितनी हो सके हो तो उपमा होता है सादृशता तब कहते हैं तो उसको तो तरी। लेकिन सामान्य में जो अवय नहीं है वह अधिकतर अवयों की सादृश्यता समानता कैसे घटेगा यहां सामान्य पूर्व पक्ष बोल रहे वहां सामान्य आदि संबंधित अवय अधिकाधिक अवयों का तुलना समानता वहां अर्थ लेना यहां सामान्य गर्द जातो अपी सादृश्य में क्या लोक में नहीं वेद में भी में कहा के जेसे चयन करो कहा पक्षी? कहा पक्षी यज्ञ कुंड यज्ञ मंडप बनाओ बोल दिया कि कुंड को बनाओ और उसे भी प्रचय शंका होगा जब बैठा हुआ रहता है सब पंखों बंद करके उसके सदृश बनाना यज्ञ कुंड जब पक्षी फैला हुआ पंख उसके जिसे फैलाएं तो वही बनेगा ना फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा एक ही बैठे में तो सीधा लंबा सा होगा चौड़ा नहीं हो पाएगा ना अब कौन सी शैन पक्षी सोता हुआ शैन पक्षी बैठा हुआ शैन पक्षी, पक्षी, पक्षी के उड़ता हुआ शैन पक्षी किससे पक्षी के सदृश ये सारी चीजें अब वहां पर सादृश तो माना कि नहीं माना और पक्षी के सदस्य तो हो ही घटा पक्षी कितना लंबा चौड़ा होगा इतना सा तीन फुट दो फुट एक फुट होगा वहां कैसे घटेगा वहां तो हमें पचास पचास फुट का हो यादृशता बड़ा -बड़ा है लोक तो व्यवहार तो में भी जाति का सादृशता है कैसे घटेगा यदि सिद्धांति कहता है तथा व्यक्ति सादृश्य सेव प्रती है उन सब जगहों में भी व्यक्तिगत व्यक्ति को लेकर के की सादस्यता है जाति को लेकर वास्तव में नहीं है यथा गौतम तथा असम जाति का तात्पर्य है जैसे गौ पशु है उसमें रहने वाली जाति है जैसे एक पशु है उसमें भी वैसे उसके अनुरूप जाति है यह उसका तात्पर्य व्यक्ति को छोड़ करके केवल जाति की सादस्यता नहीं होता क्योंकि जाति ग्रहण ही नहीं होता है ना सा कहां से लोगे केवल जाति ग्रहण हो तब तो उसके साथ ग्रहण करोगे व्यक्ति सादृश्य से है शब्द का मुख्य अर्थ क्या है व्यक्ति ही होता है अत शेनिक्थ समतत्र द्वित्री होने चाहिए द्वीन काटके पतत्र बनाओ पतत्र धर्मवत अनुष्ठान से संभव जाति के साथ एक अधिकरण में एक अर्थ बने एक अधिकरण में समवाय सम्बन्ध से क्या है पतन पतन उड़ना पतत्र धर्म तद्वान के सदृश्य सदृश इसलिए उड़ता हुआ पक्षी लेना है क्योंकि उस याग का फल में क्या होता है है जैसे पक्षी शैन पक्षी आकाश में उड़ रहा है और जहां देखा मेरे भोजन है फल तिर करके नीचे आता है वैसे ही यजमान अपने शत्रु का वध वे इसलिए वह जो वाक्य है उस वाक्य से क्या लगता है उड़ता हुआ पक्षी का समझ लेना पड़ेगा कि शत्रु तो नहीं कर रहा है ना सोता हुआ पक्षी थोड़ी शत्रुवध करेगा लोक हम देख रहे हैं शेर पक्षी अपना शत्रु का या अपने आहार आदि को मार के खा रहा है मार के खाने से मतलब यह अपने आहार को खा रहा है और आप जो है अपने शत्रु को मार के खाओगे उसके राज्य को खाओगे हित भोगे ये इसके शत्रु बल्कि शेनिया कौन किया था पहले सुप्रसिद्ध रावण का बेटा मेघना रावण का बेटा मेघनाथ ने शेन किया था जिसका ध्वंस हनुमान जी ने करी नहीं तो कदम दा रामायण वही में डिल गया होता यदि जीत जाता था यज्ञ तो संपल सफल हो जाता रत आ रहा था उस में एक विलक्षण इसलिए इतना बड़ा कुंड होता है है वो कि उससे नहीं तो से स्वर्णमय निकलेगा उस रत में जो अंदर बैठ गया उसे भगवान भी मार सकते शेन याद को ध्वंस करना जरूरी था और इतने परिपक्व ढंग से किया था बिल्कुल सफल था निकल उस समय ऊपर से जो है कचरा डाल करके उसको अग्नि को अपवित्र कर दिया नष्ट हो गया ऐसे बहुत पहले कश्मीर के राजा ने कश्यूर में किया था आज भी कश्मीर में वो है एक कुंठ खुदाई करके उसको सुरक्षा किया सरकार ने बिल्कुल इतना लंबा चौड़ा है वो बहुत लंबा चौड़ा है। वो तो बहुत लंबा है कम से कम पांच मीटर लंबा है डेढ़ हजार फुट लंबा विशाल चौड़ाई भी उसकी सभी इस से शेन याग के लिए उनके शयन तो जाति के वहां पर भी नहीं है तो त्व समित जो धर्म कौन है पतित्री धर्म वाला जो पक्षी उसकी सदस्यता को कोई लेना है मंडप में अनुष्ठान से अरे ऐसे कैसा अर्थ ले लिया आपने भाई हमेशा संकेत ग्रह के जो शब्द होते हैं उसका स्वार्थ नहीं लिया जाता है उसका लक्षार्थ लिया जाता है उपलक्षण जो किया जा रहा है जो उसको एक क्या करे संकेत ग्रह से शब्द उपपत्ते है संकेत शब्दस्य से औपाधिक मत औपचारिक शब्दों के समान संकेतवाचक जो शब्द होते हैं वे भी अपने शक्तिग्रह कराते हैं जिस औपचारिक शब्द भी शक्तिग्रह कराते हैं सांकेत शब्द भी शक्तिग्रह जरूर कराएंगे लेकिन जिस अंश में ये संकेत कर रहा है उस अंश में उसको ग्रहण करना है अच्छा। प्रधानस्य पदार्थंत प्रत्याख्यान इसके बाद आता है सांख्य दर्शन के खंड सांख्य दर्शन परमाणुओं से अलग एक प्रधान को मानता है, क्योंकि इन्होंने परमाणु से आरंभवादी नहीं है परिणामवादी नहीं है वैशिष्ट का नहीं है क्या है आरंभवादी है असत कार्यवादी है और सांख्य क्या है है, परिणामवादी है इसे उनका खंडन करते हैं और उसके उन्होंने क्या माना प्रधान नाम की चीज को मान रखा है प्रधान का परिणाम यह जगत है परिणाम सत्य है उसका परिणाम भी इसलिए सत्य है सतपरिणाम भी हो गया ऐसे उनका सिद्धांत है प्रधान का खंडन करते हैं नहीं नहीं प्रधान से जगत उत्पत्ति की व्यवहार आप नहीं कर सकते सिद्धांत होगा क्यों एवं प्रधान निरा निरा साधका भाव एवं प्रमाण आदि निराकार आधका भावाथ सब प्रधान आदि जो तत्व तो मानते उसका भी निराकरण करना चाहिए क्यों कत उनके भी जो अनुमान है जिन अनुमानों से प्रधान को सिद्ध करते हैं वे अनुमान प्रधान के साधक नहीं हो सकता प्रधान को सिद्ध नहीं कर सकता साधका वा क्यों भाई हमारा अनुमान कहा गलत है हम अनुमान ऐसे कर रहे हैं देखो के दर्शन कर खड़े होकर गए अनुमान बनाने लग गए विवादास्पद साक्षात परंपरा प्रकृति जन्यम कार्यक्रत अवीतम वाच्य विवादास्पद कौन है महत्व से जगत सारा जगत महदावी जगत पक्ष है। महदादी जगत कैसा है कार्य विवादास्पद महदादी जो जगत है वो कैसा है साक्षात अथवा परंपरया प्रकृति से बल महत्व महत्व से अहंकार होगी अहंकार क्या हो इसलिया? साक्षात नहीं ना परम्परिया इसे कुछ साक्षात हो गया कुछ परंपरिया ऐसे सारा जगत इस तरह से साक्षात परम्परिया प्रकृति से ही प्रधान से ही जन्य है क्यों कार्यम तथा जो कार्य नहीं है वह साक्षात परंपरा प्रकृति जन्य भी नहीं है जैसा पुरुष अवित्मने मने वित्रेय अवितम अवित ना अविति वितर का नाम है और अवित्मने मने अवीतमित नवाच्यम इस तरह अवीत अनुमान मैंने व्यति अनुमान हम कर रहा ऐसे नहीं कहना क्यों व्याप्त सिद्धे है कहीं सिद्ध नहीं कर सकते आप ये केवल व्यति अनुमान होने से इसका आप जो व्याप्ति कहां सिद्ध करोगे सबसे पहला दिया व्याप्त सिद्धे है कि में आप कह रहे हैं है ना? तो जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं जैसा कि पुरुष आपने दृष्टांत पकड़ लिया तो पुरुष में व्यति व्याप्ति आप ग्रहण कर रहे हैं इसका मतलब अच्छा पुरुष की सिद्धि कैसे होगी आप से पूछेंगे पुरुष में व्यति व्याप्ति आप ग्रहण करना चाहते हैं मतलब पुरुष को प्रसिद्ध मानना पड़ेगा स्थान जिसे महानस प्रसिद्ध है वहां वन्य और तुमका व्यक्ति होगा पुरुष प्रसिद्ध है क्या आप पुरुष में भी हमें शंका है पुरुष कितने अनेक इत्यादि है उसका हम करते हैं इसे दृष्टांत अब जो दृष्टांत व्यरिक दृष्टान है वो स्वीकार नहीं है अनुमान करें सुख दुख मोहा कारण पूर्वक सुख सत्वुण से दुख रजोग से और मोहतुण से सुख दुम कार्य कारण पूर्वक आ तो कार्य सुख दुख मोहा पक्ष है कारण पूर्व कहा मैंने सतरजतम रूप सिद्ध हो जाएगा सतरजतम उसके द्वारा दौरान प्रधान सिद्ध हो जाएगा ये पूर्व पक्ष आशय है और हेतृ तो दिया कार्यत्म आदि थी न सांप्रदम ये भी ठीक नहीं ये भी ठीक नहीं, नहीं। क्योंकि अब कार्यवाद थे तो पहला बार जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ था पहली बार आदि संयोग प्रकृति और पुरुष का जो आदि संयोग है उसको कार्या कारण कर सकते हो प्रश्न कारण कौन है कि प्रकृति से भी और पीछे कोई कारण नहीं मानते तो प्रकृति और पुरुष को जोड़ने वाला कोई और कारण आप मान नहीं सकते मूल प्रकृति ही है तो मूल प्रकृति को पुरुष के साथ पहला जो संयोग हुआ था वो संयोग को विवेक द्वारा तोड़ देते तो मुक्ति होता आप मानते हो वो जो आदि संयोग हुआ था कारण कारणपूर्वक है क्या नहीं है अध्यक्ष साध्य का भाव अधिकरण हुआ कि नहीं वो वो संयोग उसका भाव आया कहा आदि संयोग प्रकृति पुरुष का प्रथम संयोग वो कारण पूर्वक नहीं है हेतु कार्यक्रम विद्यमान है अधिक उसको निराशी मानते हो आप इसे संयोग आदिशो वे विचारा संयोग आदि जो प्रकृति पुरुष का प्रथम संयोग आदि है उनमें विचार है आपका साध्य भाव अधिकरण हेतु चला गया इस से भी आप प्रदान की सिद्धि नहीं कर सकते चलो लेकिन फिर सांघ के कार्य कार्यकार सिद्धांत कहेगा हम तो सब कार्यवादी है सब कार्य क्या प्रसिद्ध कर लो सद उत्पत्ति पर्यालोचना तो जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्मता, था बाद में वो बड़ा हुआ उसे पर आपको मानना पड़ेगा ना ये विशाल जगत भी कहीं कही न कहीं पहले सोचो रूप में था बीजवत मानना पड़ेगा और उस बीज का इनाम प्रदान किया रहे इस तरह से उत्पत्ति मान लो जैसा प्रधान को मानना पड़ेगा सारा विशाल वृक्ष की उत्पत्ति मानने के लिए जैसा बीज को मानते हो नहीं मानते हो उसी प्रकार से विशाल संसार की उत्पत्ति के लिए आपको प्रधान मानना पड़ेगा बीजवत इसलिए कहते विजय बोले तो ना चित्र अंकुराज आप क्या कहते हैं चित्र अंकुराज कैसे है? करते हो ना वो कहता है सकार बीजवत बीज जन्य वृक्षवत बीजवत नहीं बोला बीज वृक्षवत सारे जगत के लिए ना पक्ष में प्रतिव्या जगत कैसा का है कारण पूर्वकम कारण पूर्वक है कार्यत्वात बीज जन्य वृक्षवत वो तो बीज हो जाएगा कारण कौन होगा वो प्रधान से से हमारा हमारा सत सत उत्पत्ति उत्पत्ति परियालोचना परियालोचना हो जाएगी न विवाद विवाद में बड़ा है फिर कारण में क्या व्यवहार करोगे तुम यदि कार्य फिर आप कारण सामग्री के साथ क्या व्यवहार करना चाहते क्यों करना चाहते बच्चों इत्यादि दोष देंगे नदर्थम उपाधीय कहते हैं आप यह भी नहीं कह सकते क्या विवाद था उसमें कि दो जाएगा ऐसा नहीं कि उपादान ग्रहण से उपादान कारण का ग्रहण से सत्वाद सिद्धि निर्वाद हो जाएगा यदि आप ऐसा कहते हो यह भी तदर्थम उपाधीय मान मैंने घटरतम का, का उपायन करते नहीं करते हो ये वृक्षार्थम बीज ग्रहण करते हो इसका उत्पादन होता है इसलिए प्रधान उत्पादन हुआ है ऐसे भी मानना इसलिए कारण मानेंगे सौ निमित कारणों में कैसे होगा निमित कारणों में कारणत्व है ना निमित कारणों में कहा आएगा ये लक्षण उपादान ग्रहण करने से कार्य की उत्पत्ति के लिए कार्य की उत्पत्ति के लिए उपादीय भी उपाधीय ऐसा निमित कारणों में नहीं है उपाधि मान्यता है क्या निमित कारणों में जैसे घट के लिए मृत्यु का उपाधीय है निमित्त कारण में उपाधि मानता होने पर भी कार्य की सत्ता नहीं है क्योंकि मान्यता यथा मृतिका में है घट मृतिका में रहता है लेकिन घट कुलाल में नहीं रहता और हर एक घट भी उत्पत्ति जाए कुलाल की जरूरत है आजकल जैसे मॉडर्न मत लो सोने का घड़ा चांदी का घड़ा इनमें क्या जरूरत है कुड़ाल की तो सोनार बनाता है लोहे का घड़ा स्टील घड़ा फैक्ट्री तो में बन रहे हैं कुंभकार तो है नहीं वहां लेकिन मान भी लेट्टी के घड़ों को केवल इसमें तो हर बार कुंभ कुंभकार की जरूरत है नियमित रूपेण न कुंभकार की उपाधि मानता है मृत घट के प्रति नियमित रूपेण न कुंभकार कुड़ाल की भी उपाधि मानता है लेकिन वह तो घट उस मान कुलाल में निये क्या तो कल मृतिका में रहता है कुंभकार में नहीं रहता है। निमित कारण में वे विचारा उपाध्य मानता वहां पर है लेकिन कार्यता कार्य वहां पर नहीं है घट वहां पर नहीं रहता न्यापार असार्थकवादी जाति नियम व्यवस्था घटते न चंशति कारण व्यापार असार्थकवादी यदि ऐसा है उपादान कोचर अप्रोक्षित ज्ञान प्रत्येक शून्य जड़ प्रदान के द्वार कैसे हो सकता है प्रश्न उठे कारण व्यापार असार्थक पटाली के सब कार्य कारण भाव नहीं मानते हो फिर कारण व्यापार व्यर्थ हो जाएगा ऐसा आप आशंका मत करो क्योंकि ये कारण व्यापार कौन करता है जुलाहा ना करेगा जिस कपड़ा बनाना है जुलाहा करता है कारण व्यापार घट बनाना है तो कुड़ाल करता है ना कुंभकार करता है ना और या जुलाहा जो भी है वो कौन है चेतनी की जड़ है चेतनी कारण सामग्री में व्यापार करता हुआ कार्य उत्पन्न करता है ना क्या तुम्हारे प्रधान चेतन है फिर वो कारण व्यापार कैसे करेगा जगह उत्पन्न कैसे कर डालेगा इसलिए भी प्रधान कारण नहीं हो सकता तो व्यर्थ हो जाएगा ऐसे आप आशंका न करें क्यों व्यवस्था घट दे जिसके पास नियमों का ज्ञान है नियमित रूपे न उपादान कारण आदि का सकल कारण व्यापार का ज्ञान है उसी के द्वारा व्यवस्था होती है और तुम्हारा प्रधान के पास सकल कारण का ज्ञान नहीं, नहीं क्योंकि हमारे नियम क्या है कोई भी प्रवृत्ति होती हो उसे चार कारण माना कौन से कौन से चिकित्सा इच्छा नहीं केवल बोलना चिकित्सा प्रतिशा के बलवदिता उपादान प्रत्यक्षता और प्रधान को पैदा करने के लिए प्रवृत्त होती है आप कहते हो ना बार बार यदि तो प्रधान प्रवृत्त होती है वह मूल प्रवृत्ति प्रवृत्ति का कारण भूत उपाधान तो का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रधान के पास होना चाहिए ना तब तो प्रवृत्त और तुम्हारे प्रधान जड़ है उसके बाद कहां से ज्ञान होगा पेड़ के समान है वो पत्थर के समान इसलिए भी प्रधान होकरणाम नहीं कर सकता जात नि व्यवस्था घटते क्योंकि नियम है बता रहे आगे ये नण भाव प्रसिद्धि तेन प्रमाणन योग्य पटोत्पत्ति पूर्वम पूर्व तंत्री पटाभाविधि कर पट ले रहे हैं ना जिस प्रमाण के द्वारा उत्पत्ति के पश्चात पटाली का ग्रहण होता है पटभाव सिद्धि ही चक्षु के द्वारा जिन इंद्रिय जिस इंद्रिय से चक्षु इंद्रिय से चक्ष इंद्र प्रमाण के द्वारा उत्पत्ति के पश्चात पट के सद्भावता होता आप निश्चय कर दिया तो वही इंद्रिय क्या करता है उन तंतुओं में उत्पत्ति से पहले पट भाव को विकसित करता है असत कार्यवादी मानना चाहिए सत्कार्यवादी जिस कुाल ने मिट्टी में उत्पत्ति के पश्चात घट को देख रहा है उसी कुड़ा ने पहले उन्हीं मृतिकाओं में घटोत्पत्ति से पूर्व क्या किया था घट के अभाव को देखा था घट को पैदा किया इसे कहते हैं पट भाव सिद्धि तेन प्रमाण न योग्य अनुपलब्धिया उन पट योग्यता रहते भी उपलब्ध नहीं हो रहा है अतएव पटोत्पत्ति पूर्व पटोत्ति से पहले तंतुशी पटा भाव सिद्धि में भी भाव हो गया पहले पट असत कार्यवादी मानना चाहिए सब कार्यवाद नहीं इसे भी करोग्य अनुपलब्धि अरे भाई वो पहले भी था वहा था कैसे था इसे चक्षु सूक्ष्म जो पट है तंदु में वो पकड़ नहीं पा रहा था तो जुलाई ने कुछ कुछ कर दिया उसके बाद में स्थूल हो गया तो पट को चक्षु ग्रहण कर लिया मिट्टी में सूक्ष्म घट था लेकिन चक्षु देख नहीं पाया तो कुणाल का व्यापार के पश्चात स्थूलता आ गई तो चक्षु ने उस सूक्ष्म घट जो पहले था उस स्थल भवाने के बाद उसको ग्रहण कर लिया इसका नहीं कि नहीं है, मत बोलो कहने का मतलब पूर्व का संज्ञा का कहना है वहां पहले सूक्ष्म रूपी ने था अब स्थूल हो गया यानी यह पहले नहीं था अब आ गया ऐसे मत बोलो पहले पट का अभाव था अब पट का भाव हो गया यह कहना ठीक नहीं पहले पट सूक्ष्म था और अब पट स्थूल हो गया यह कहना चाहिए अयोग्य अयोग्य मने क्यों अयोग्य था चक्ष को सूक्ष्म सूक्ष्म के द्वारा ग्रहण करने योग्य न होने से अनुपलब्धि वहां घट की उपलब्धि नहीं हुई थी ऐसी आशंका करते हो, यदि ऐसा है तो मैं कह सकता हूं पत्थर में भी घट की संभावना कर लूंगा पत्थर में भी सूक्ष्म होगा सूक्ष्म इसका नियम कौन होगा इसी में सूक्ष्म रूपेण है उसमें सूक्ष्म रूपेण नहीं है नियम कैसे करोगे तंतु में ही पट सूक्ष्म कल्पना कर सकते हैं ओ यहां सूक्ष्म बनी चीज है कल्पना कर लो लेकिन उसे उत्पन्न हो जाएगा क्या लेकिन नियण कार्यकाल भाव देख रहे ना इसीलिए अवस्थित का स्थूल रूप में आने के बाद कहोगे तो इत्रत्रा पे, इत्रत्रा पे तंतु से भिन्न में भी मृतिका से भिन्न में भी संभावना आदि संभावना को निवार कौन वर्ण कर सकता है क्या सूक्ष्म किसने देखा नहीं कहीं भी कोई भी चीज है इसे कह सकता है ना यह व्यवस्था है हर चीज की कार्यकान दी पक्की मामला है कार्य अपेक्ष चर्म सहकार्य कारणाद उत्पत्ति नानवस्था दूषण मूलक्षतिर अभाव और सिद्धांत अपने तरफ से असत कार्यवाद को जवाब देगा फिर इसको देखते हैं